श्री महापुराण महापुराणादश स्कंध अथ पंचम भक्तिन पुरुषों की गति और भगवान की पूजा विधि का वर्णन राज भगवत हरिप्रा न भजन आत्मत्तमाशात काम काजितात्म राजा निवि ने पूछा योगेश्वरों आप लोग तो श्रेष्ठ आत्मज्ञानी और भगवान के परम भक्त हैं कृपा करके यह बतलाइए कि जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई है लौकिक पारलौकिक भोगों की लालसा मिटी नहीं है और मन एवं इंद्रिया भी वश में नहीं है तथा जो प्रायः भगवान का भजन भी नहीं करते ऐसे लोगों की क्या गति होती है चमस उ मुखबापा चर्ण अब आठवें योगेश्वर चमस जी ने कहा राजन विराट पुरुष के मुख से सत्व प्रधान ब्राह्मण भुजाओं से सत्व रज प्रधान जांघों से रज तम प्रधान वैश्य और चरणों से तम प्रधान शुद्र की उत्पत्ति हुई है उन्हीं के जांघों से गृहस्थाश्रम हृदय से ब्रह्मचर्य वक्षस्थल से वानप्रस्थ और मस्तक से सन्यास ये चार आश्रम प्रकट हुए हैं सहेसा पुरुष साक्षा आत्मा प्रभावेश्वर न भजंत्य व जानंते स्थान भ्रष्टातन त इन चारों वर्णों और आश्रमों के जन्मदाता स्वयं भगवान ही हैं, वही इनके स्वामी नियंता और आत्मा भी हैं इसलिए इन वर्ण और आश्रम में रहने वाला जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता बल्कि उल्टा उनका अनादर करता है वह अपने स्थान वर्ण आश्रम और मनुष्य होने से भी च्युत हो जाता है उसका अधह हो जाता है दूरे हरि कथा के छिद् दूरे चाच्युत कीर्तना श्रिया शुद्रादय तेनु कंप्या भवादृश्याम बहुत सी स्त्रियॉँ और शूद्र आदि भगवान की कथा और उनके नाम कीर्तन आज से कुछ दूर पड़ गए हैं वे आप जैसे भगवत भक्तों की दया के पात्र हैं आप लोग उन्हें कथा कीर्तन की सुविधा देकर उनका उद्धार करें विप्रो राजन्य प्राप्ता राजन्दा श्रोते न जन्मनाथा मुह्यम ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जन्म से वेदाध्ययन से तथा यज्ञोपवीत आज संस्कारों से भगवान के चरणों के निकटतम पहुंच चुके हैं फिर भी वे वेदों का असली तात्पर्य न समझकर अर्थवाद में लगकर मोहित हो जाते हैं कर्मण्य को विधा स्तब्धा मूर्खा पंडित मान व्युकान उन्हें कर्म का रहस्य मालूम नहीं है मूर्ख होने पर भी वे अपने को पंडित मानते हैं और अभिमान में अकड़े रहते हैं वे मीठी मीठी बातों में भूल जाते हैं और केवल वस्तु शून्य शब्द माधुरी के मोह में पड़कर चटकीली भड़केली बातें कहा करते हैं रज सा घोर संकल्प काम कािया रजोगुण की अधिकता के कारण उनके संकल्प बड़े घोर होते हैं कामनाओं की तो सीमा ही नहीं रहती उनका क्रोध भी ऐसा होता है जैसे सांप का बनावट और घमंड से उन्हें प्रेम होता है वे पापी लोग भगवान के प्यारे भक्तों की हंसी उड़ाया करते हैं वदंति तेन्न मुसित स्त्रियो गृह सुमेथुन्य परेशान विधान दक्षिणम वृत्यय परम घंति बसूल तद्विधाम वे मूर्ख बड़े बूढ़ों की नहीं स्त्रियों की उपासना करते हैं यही नहीं वे परस्पर इकट्ठे होकर उस घर गृहस्थी के संबंध में ही बड़े बड़े मंसूबे बांधते हैं जहाँ का सबसे बड़ा सुख स्त्री सहवास में ही सीमित है वे यदि कभी यज्ञ भी करते हैं तो अन्नदान नहीं करते विधि का उल्लंघन करते और दक्षिणा तक नहीं देते वे कर्म का रहस्य न जानने वाले मूर्ख केवल अपनी जीव को संतुष्ट करने और पेट की भूख मिटाने शरीर को पुष्ट करने के लिए बेचारे पशुओं की हत्या करते हैं श्रिया विभूत नद्यायागेन रूपेण बलन कर्मणस्मदेना सहेस्वरा सतो मरिप्रिया धन वैभव कुलीनता विद्या दान सौंदर्य बल और कर्म आदि के घवण से अंधे हो जाते हैं तथा वे दुष्ट उन भगवत प्रेमी संतों तथा ईश्वर का भी अपमान करते रहते हैं सर्वे सस्व तुभ्रे स्वस्थिता यथा खम आत्मा वेदोपगीत न छिण्वते मनोरथानाम प्रवदंती वार्तया राजन वेदों ने इस बात को बार बार दोहराया है कि भगवान आकाश के समान नित्य निरंतर समस्त शरीरधारियों में स्थित हैं वे ही अपने आत्मा और प्रीतम हैं परंतु वे मूर्ख इस वेदवाणी को तो सुनते ही नहीं और केवल बड़े बड़े मनोरथ की बात आपस में कहते सुनते रहते हैं लोके मिथमद्य सेवां व्यवस्थितेस्ते निस्तोरा वेद विधि के रूप में ऐसे ही कर्मों के करने की आज्ञा देता है कि जिनमें मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती संसार में देखा जाता है कि मैथुन मांस और मध्य की ओर प्राणी की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है तब उसे उसमें प्रवृत्त करने के लिए विधान तो हो ही नहीं सकता ऐसी स्थिति में विवाह यज्ञ और श्रोत्रामि यज्ञ के द्वारा ही जो उनके सेवन की व्यवस्था की दी गई है उसका अर्थ है लोगों की उच्चृंखल प्रवृत्ति का नियंत्रण उनका मर्यादा में स्थापन वास्तव में उनकी ओर से लोगों को हटाना ही श्रुति को अभिष्ट है धनम च चम एक फलो वही मनो गति कले वह मृत्यु न पश्य धुरंत वीरियम धन का एकमात्र फल है धर्म क्योंकि तो धर्म से ही परम तत्व का ज्ञान और उसकी निष्ठा अपरोक्ष अनुभूति सिद्ध होती है और निष्ठा में ही परम शांति है परंतु यह कितने खेद की बात है कि लोग उस धन का उपयोग घर गृहस्थी के स्वार्थों में या काम भोग में ही करते हैं और यह नहीं देखते कि हमारा यह शरीर मृत्यु का शिकार है और वह मृत्यु किसी प्रकार भी टाली नहीं जा सकती यक्षो विहित सुराया तथा पशुरालभनम न हिंसा एवं जवाज प्रजया न्यां विशुद्धम न विधोष धर्मम शोत्रामि यज्ञ में भी सुरा को सूंघने का ही विधान है पीने का नहीं यज्ञ में पशु का आलभन स्पर्श मात्र ही वीत है हिंसा नहीं इसी प्रकार अपनी धर्मपत्नी के साथ मैथुन की आज्ञा भी विषय भोग के लिए नहीं धार्मिक परंपरा की रक्षा के निमित्त संतान उत्पन्न करने के लिए ही दी गई है परंतु जो लोग अर्थवाद के वचनों में फंसे हैं विषयी हैं वे अपने इस विशुद्ध धर्म को जानते ही नहीं विदोसन स्तब्धा दुह्य प्रेतखाद चाह जो इस विशुद्ध धर्म को नहीं जानते वे घमंडी वास्तव में तो दुष्ट हैं परंतु समझते हैं अपने को श्रेष्ठ वे धोखे में पड़े हुए लोग पशुओं की हिंसा करते हैं और मरने के बाद वे पशु ही उन मारने वालों को खाते हैं दुसंत परकाय सुस्वात्मान परमेश्वरम मृत के सानु बंधे यह शरीर मृतक शरीर है इसके संबंधी भी इसके साथ ही छूट जाते हैं जो लोग इस शरीर से तो प्रेम की गांठ बांध लेते हैं और दूसरे शरीरों में रहने वाले अपने ही आत्मा एवं सर्वशक्तिमान भगवान से द्वेष करते हैं उन मूर्खों का अध निश्चित है ये कैवल्य मथ प्राप्ता ये चातीता चमूढ़ता तयवर्गिका झ क्षणिका आत्मान घात यं जिन लोगों ने आत्मज्ञान संपादन करके कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त किया है और जो पूरे पूरे मूढ़ भी नहीं है वे अधूरे न इधर के हैं और न उधर के वे अर्थ धर्म काम इन तीनों पुरुषार्थों में फंसे रहते हैं एक क्षण के लिए भी उन्हें शांति नहीं मिलती वे अपने हाथों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं ऐसे ही लोगों को आत्मघाती कहते हैं एत आत्मनो शांता अज्ञान मीदंत कृतकृत्या वही कालधस्त मनोरथा अज्ञान को ही ज्ञान मानने वाले इन आत्मघातियों को कभी शांति नहीं मिलती इनके कर्मों की परंपरा कभी शांत नहीं होती काल भगवान सदा सर्वदा इनके मरूर्थों पर पानी फेरते रहते हैं इनके हृदय की जलन विषाद कभी मिटने का नहीं तमो विसंतो वासुदेव परांग मुखा राजन जो लोग अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं वे अत्यंत परिश्रम करके गृह पुत्र मित्र और धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं परंतु उन्हें अंत में सब कुछ छोड़ देना पड़ता है और न चाहने पर भी विवश होकर घोर नरक में जाना पड़ता है भगवान का भजन न करने वाले विषय पुरुषों की यही गति होती है राज कस्मिन काले स भगवान कि वर्ण कदशो नि नाम चताम। राजा निमी पूछा योगीश्वरों आप लोग कृपा करके यह बताइए कि भगवान किस समय किस रंग का कौन सा आकार स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन नामों और विधियों से उनकी उपासना करते हैं कृतम तेता द्वापरम चल नाना वर्णाधा न ना दिधिध्य अब नवे योगीश्वर करभाजन जी ने कहा राजन चार युग है सत्य त्रेता द्वापर और कलि इन युगों में भगवान के अनेकों रंग नाम और आकृतियां होती है तथा विभिन्न विधियों से उनकी पूजा की जाती है कृते शुक्ल चतुर्बा जटिलो वल कृष्णादयुग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है श्वेत उनके चार भुजाएं और सिर पर जटा होती है तथा वे वल्कल का ही वस्त्र पहनते हैं काले मृग का चर्म यज्ञोपवी रुद्राक्ष की माला दंड और कमंडलु धारण करते हैं मनुष्य तपसा देव सत्युग के मनुष्य बड़े शांत परस्पर वैर रहित सबके हितैषी और समदर्शी होते हैं वे लोग इंद्रियों और मन को वश में रखकर ध्यान रूप तपस्या के द्वारा सबके प्रकाशक परमात्मा की आराधना करते हैं हंस सुपर्णो वैकुंठो धर्मो योगेश्वरों मल ई ईश्वर पुरुषो व्यक्त परमात्मे घीयते वे लोग हंस सुवर्ण वैकुंठ धर्म योगेश्वर अमल ईश्वर पुरुष अव्यक्त और परमात्मा आदि नामों के द्वारा भगवान के गुण लीला आदि का गान करते हैं चतुर्बात्रोपल राजन त्रेतायुग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है लाल चार भुजाएं होती है और कटी भाग में वे तीन मेखला धारण करते हैं उनके केश सुनहले होते हैं और वे वेद प्रतिपादित यज्ञ के रूप में रहकर कर सुख आदि यज्ञ पात्रों को धारण किया करते हैं तम तथा हरिते उस युग के मनुष्य अपने धर्म में बड़ी निष्ठा रखने वाले और वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े प्रवीण होते हैं वे लोग ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद रूप देदत्रेय के द्वारा सर्वदेव स्वरूप देवाधिदेव भगवान श्रीहरि की आराधना करते हैं यज्ञ सर्वदेव विष्णुगर्भ उपयत उय त्रेता युग में अधिकांश लोग विष्णु यज्ञ पृष्णगर्भ सर्वदेव उरुक्रम विशाकपी जयंत और उरुगाय आदि नामों से उनके गुण और लीला आदि का कीर्तन करते हैं